सभी श्रोता साथियों का शास्त्रीय रागों के इस कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार संज्ञाका पिछले कुछ हफ्तों से हमने आपसे वर्षा ऋतु में गाए बजाए जाने वाले मल्हारंग के रागों पर चर्चा की है आज हम आपसे मल्हारंग के राग पर नहीं बल्कि वर्षा ऋतु के अत्यंत लोकप्रिय लोक संगीत गजरी अथवा गजली पर चर्चा करेंगे संगीत के समृद्ध भंडार में कुछ ऐसी संगीत शैलियां हैं जिनका विस्तार क्षेत्रीयता की सीमा से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है उत्तर प्रदेश और वाराणसी और मिर्जापुर जनपद और उसके आसपास के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कजरी गीतों की बहुलता है ती पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन पूरे उत्तर भारत में महिलाएं कजली तीज नामक पर्व मनाती हैं वर्षा ऋतु के परिवेश और इस मौसम में उपजने वाली मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कजरी गीत पूर्ण समर्थ लोक शैली है वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली लोक संगीत की यह शैली उपशास्त्रीय संगीत से जुड़कर देश विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है अरे रोम झूमरो मजो मरो रोम झूमरो मजो मरो झूमरो मजो मरो मजो बरसन लागी बदरिया रोम झूम के बरसन लागी बदरिया मूल रूप से कजरी लोक संगीत की विधा है किंतु 19वीं शताब्दी के आरम्भ में जब बनारस यानी वाराणसी के संगीतकारों ने ठुमरी को शैली के रूप में अपनाया उसके पहले से ही कजरी परंपरागत लोक शैली के रूप में विद्यमान रही उपशास्त्रीय संगीत के रूप में अपना लिए जाने पर कजरी ठुमरी का एक अटूट हिस्सा बनी मूलतः लोक परंपरा से विकसित कजरी आज गांवों के चौपाल से लेकर प्रतिष्ठित शास्त्रीय मंचों पर सुशोभित है। कजरी गीतों की प्राचीनता पर विचार करते समय जो सबसे पहला उदाहरण हमें उपलब्ध है वो है 13वीं शताब्दी में हजरत अमीर खुसरो रचित कजरी अम्मा मोरे बाबा को भेजो जी की सा बनाया अंतमोगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एक रचना झूला किन डारो रे अमरैया आज भी गाई जाती है और फिल्म उमराव जान में इस कजरी का उपयोग किया गया था कजरी को समृद्ध करने में कवियों और संगीतज्ञों का योगदान रहा है भोजपुरी के संत कवि लक्ष्मी सखी रसिक किशोरी शायर सैयद अली मोहम्मद शाह हिंदी के कवि अंबिका दत्त व्यास श्रीधर पाठक द्विज बलदेव बद्री नारायण उपाध्याय प्रेम धन की कजरी रचनाएं उच्च कोटि की हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो ब्रज भोजपुरी के अलावा संस्कृत में भी कज्रियों की रचना की है भारतेंदु की कज्रियां वेदुषी गिरजा देवी आज भी गाती हैं कवियों और शायरों के अलावा कजरी को प्रतिष्ठित करने में अनेक संगीतज्ञों की स्तुत्य भूमिका रही है वाराणसी की संगीत परंपरा में बड़े रामदास जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है उन्होंने भी बहुत सारी कज्रियों की रचना की थी कजरी गीतों के सौंदर्य से केवल गायकी नहीं वादक कलाकार भी प्रभावित रहे हैं अनेक वादक कलाकार आज भी वर्षा ऋतु में अपनी रागदारी संगीत प्रस्तुतियों का समापन कजरी धुन से करते हैं सशिववादियों पर तो कजरी की धुन इतनी कर्णप्रिय होती है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई पर तो कजरी ऐसे बजती थी मानो कजरी की उत्पत्ति ही शहनाई के लिए हुई हो भारतीय फिल्मों का संगीत आंशिक रूप से ही सही अपने समकालीन संगीत से प्रभावित रहा है कुछ एक फिल्मों में ही कजरी गीतों का प्रयोग हुआ है फिल्म बड़े घर की बेटी में पारंपरिक मिर्जापुरी कजरी का इस्तेमाल तो किया गया किंतु स्ट्रेट भोजपुरी कजरी को राजस्थानी कजरी का रूप देने का असफल प्रयास हुआ है इसे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने स्वर दिया है फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है कैसे हुई यह कहना कठिन है लेकिन यह तो निश्चित है कि जब मानव को स्वर और शब्द मिले होंगे और जब लोक जीवन को प्रकृति का कोमल स्पर्श मिला होगा उसी समय से यह सब लोकगीत हमारे बीच हैं आदि संघ के प्राचीन कज्रियों में शक्ति स्वरूपा देवी का ही गुणगान मिलता है आज कजरी के वर्ण विषय काफी विस्तृत हैं लेकिन कजरी गीतों के गायन का आरंभ देवी गीत से ही होता है ऐसे गीतों में शक्ति स्वरूपा देवी मां का लौकिक रूप में प्रस्तुतीकरण होता है कजरी गीतों का गायन अधिकतर महिलाएं करती हैं इसे एकल और समूह में प्रस्तुत किया जाता है समूह में प्रस्तुत की जाने वाली कजरी को ढुनमुनिया कजरी कहते हैं पुरुष वर्ग भी कजरी का गायन करते हैं लेकिन इनके मंच अलग होते हैं वर्षा ऋतु में पूर्वांचल के अनेक स्थानों पर कजरी के दंगल आयोजित किए जाते हैं जिनमें कजरी के विभिन्न अखाड़े दल के रूप में भाग लेते हैं और ऐसे आयोजनों में पुरुष गायक वादकों के दो दल परस्पर सवाल जवाब के रूप में कजरी गीत प्रस्तुत करते हैं लोक जीवन में प्रस्तुत की जाने वाली कजरीयों के विषय वैविध्यपूर्ण होते हैं लेकिन वर्षा कालीन परिवेश का चित्रन सभी कजरियों में अनिवारे रूप से मिलता है मन्नाडे की आवाज में जैदेओ की संगीत बद्द की हुई एक कजरी फिल्म नई हर छूटल जाय में सुनवाई गई थी अरे रामा रिम जिम बर्थेला पनिया चली तु आओ चल्लितवा ओ जनिया रे हादी परे रमदिन दिन बरतेला पनियां चल्लितवा ओ जनिया रे हादी सारे रमदिन दिन सावन मास बैन अनह जिया सावन मास बैन अनह जिया जरेलिया गिया जयस से जडिया जरेलिया गिया जयस से जडिया जरेली से जडिया अदितिस पे से बहला पुरवा तन सनिया चली तुआ चली तुआ जनिया रे हादी पाडे राम दिल जिम hame toook gail moda dehiya moda dehiya har haabr hame toook gail hametu hametu hametu haei birhametu jail moda dehiya ajhun sud le le tunid mohiya ajhun sud le le tunid mohiya tunid mohiya aj na ke urad na re चलत हुआ जनिया रे हाजी हाडे दामादम छिन भरतेला बनिया चलत हुआ जनिया रे हाजी हाडे दामादम छिन छिन हम छिन पारंपरिक कज्रियों की धुनें और उनकी टेग निर्धारित होते हैं आमतौर पर कज्रियां जैतसार झुडमुनिया खिमटा बनारसी और मिर्ज़ापुरी धुनो के नाम से पहचानी जाती हैं कज्रियों की पहचान उनके टेक के शब्दों से भी होती है कजरी के टेक होते हैं रामा हे हरी बलमू सावर गोरिया ललना ननदियाती अगले कजरी गीत की रचना अपने समय के सुप्रसिद्ध लोक गीतकार राममूर्ति चतुर्वेदी ने की थी और इसे संगीतबद्ध किया था एस एन त्रिपाठी ने इस गीत की गायिका गीता दत्त और कौमुदी मजूमदार ने अपने स्वरों से फिल्म में कजरी गायन को मौलिक स्वरूप दिया था फिल्म का नाम था विदेशिया अजरि गीतों के विषय पारंपरिक भी होते हैं और अपने समकालीन लोक जीवन का दर्शन कराने वाले भी ब्रिटिश शासन काल में अनेक लोक गीतकारों ने ऐसी राष्ट्रवादी गज्रियों की रचना की जिनसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार भी भयभीत हुई थी इस प्रकार के अनेक लोक गीतों को प्रतिबंधित कर दिया गया था इन लोक इन लोक गीतों के रचनाकारों को रचनाकारों और गायकों को ब्रिटिश सरकार ने कठोर यातनाएं भी दी थी परंतु प्रतिबन्ध के बावजूद लोक परंपराएं जन-जन तक पहुंचती रहीं इन ऋषियों पर रची गई अनेक गजलियों में बलिदानियों को नमन और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया ऐसी ही एक गजली की पंक्तियां देखिए चरखा का तो मानो गांधी जी की पत्तियां विपत्तियां कटि गईं ननदी कुछ गजलियों में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों पर प्रहार किया गया ऐसी ही एक पारंपरिक कजरी की स्थाई पंक्तियां हैं कैसे खेलो जयपुर सावन में कजरिया बदरिया घेरी आईलेन नदी इन पंक्तियों में काले बादलों का गिरना गुलामी के प्रतीक के रूप में चित्रित हुआ है और इसके অন্তरे की पंक्तियां हैं खेतों लाठी गोली खैले खेतों डामन फांसी चढ़ले खेतों पीसत होई हैं जेल जेल में चकरिया बदरिया घेरी आईले ननदी आजादी के बाद कजरी गायकों ने इस अंतरे को परिवर्तित कर दिया वनराज भाटिया ने 1978 की श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून के लिए आशा भोसले और वर्षा भोसले की आवाज में एक कजरी तैयार की है इस गीत की एक खास बात और है कि आशा भोसले और उनकी बेटी के स्वर साथ-साथ फिल्म जगत के गीतों में सिर्फ इसी गीत में सुने गए कBare sawan ki aaye pahar re sawan ki aaye pahar re khil gaye hatheli pe mehndi ke booti khil gaye hatheli pe mehndi ke booti lachke kat chhunnne se taare re dhaani chunar more sar pe na kehre नरे मोरे सरपे न ठहरे चूड़ियां करे झनकार रे चूड़ियां करे झनकार रे सावन के आई पहर इसके अलावा मदर इंडिया का गीत होली आई रे कन्हाई हालांकि एक होली गीत था लेकिन इस गीत की धुन पारंपरिक कजरी की धुन से मिलती जुलती थी रंग, रंग दे गाथावरिया टूटे न रंग रंग दे चुनरिया तिरंग दे चुनरिया सोपनियां धोए चले ताली उम्रिया और बस आज के लिए इतना ही दीजिए हमको इजाजत नमस्कार